महाभारत आदि पर्व आदिपर्व एक कुंती द्वारा स्वयंवर में पांडु का वरण और उनके साथ विवाह वैशं पा अनुवाच सत्वगुणोपेता धर्म्रता दुहिता कुंति भोजस् पृथ्वी लोचना वै सम्पाय कहते हैं जन्मे जय राजा कुन्ती भोज की पुत्री विशाल नेत्रों वाली प्रथा धर्म सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी वह एकमात्र धर्म में ही व्रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी तेजसवनि कन्याौवन शालिनीम पार्थिव केती वीगुणता स्त्री जनों जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभावस्था उस के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की तत सा कुंती भोजन रायन राध पान पिता स्वयं वर ए दत्ता दुहिता राज सत्यम राजेंद्र कन्या के पिता राजा कुंतीभोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री पृथा को स्वयं में उपस्थित किया तत सारंग तथसारंगउ उलम पांडु भरत सप्तम मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंग पर बैठे हुए भरत वंश सिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु को देखा सिंह दर्पम महोरस्कम रक्षम महाबलम आदित्यमिव सर्वे रा प्रक्षाद्य वही उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था उनकी छाती बहुत चौड़ी थी उनके नेत्र बैल की आँखों के समान बड़े बड़े थे उनका बल महान था वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे पर दृष्टवा सानी कुंती पांडुनरवर हृदय नाकुलाभवत तम परीतांगी सकृ प्रचल मनसा उज रात इंद्र के समान विराजमान थे निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी शुभ कुंती स्वयं की रंगभूमि में नर पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम व्याप्त हो गए और चित एक बारगी चंचल हो उठा व्रीडमाना सजम कुंती राग स्कंधे समा सजत मृतम पाण्डु सर्वे नराधिपा समाजगमूर प्रभु कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया तब वे हाथी घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए राजन तब उसके पिता ने पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया सतया कुंती भोजस् दुहिता कुू नंदन युत सौभाग्य पौलोम्याम भगवान अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शचि के साथ इंद्र की भाति सुशोभित हुए कुंत पांडवस् राजेन्द्र कुंती भोजो महेपतिदात तो ना वसुभिर्चित स्वुर प्रेस स राजा कुर सत्म तथो बले न महता नानाधज पताक संप्राप्य राजा पांडु पाण्डु कौरवनंदन भारतीवे प्रभु राजेन्द्र महाराज कुंती भोजने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया कुरुश्रेष्ठ जन्मे जय तब कौरवानंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा प्रताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करते थे हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुँचा दिया एति श्री महाभारत आदि परमि संभव परमि कुंती विवाहे एकादशाधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव परम में कुंती विवाह विषयक एक सौ ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ